संवेद्नाँ संवेद्नाँ के पंख ब्लॉग की एक, एक और पेश दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में प्रस्तुत है बंगाली कहानी योगेन पंडित का हिंदी अनुवाद अनुवादक उत्पल बजी तो प्रस्तुत है कहानी योगेन पंडित हरिपुर हरी के, के ओवर प्राइमरी स्कूल के योगीन योगी पंडित को बुढ़ापे में बहुत, बहुत दुखी होना पड़ा नए जमाने, जमाने के नई चाल, चाल चलन, के चलन के साथ वे किसी भी तरह अपना सामंजस्य नहीं बैठा पाए वे अभी छात्रों को सबक याद करने के लिए कहते और यदि वे नहीं कर पाते तो उन्हें सजा देते कान खींचना थप्पड़ मारना बेंच पर खड़ा करना घुटनों के बल बिठाए रखना यह सब तो होता ही है बेट से पिटाई भी करते बदमाश लड़कों को पीटते पीटते अधमरा कर देते इन सब के अलावा वे एक और काम किया करते थे इसी वे हमेशा से करते आए थे स्कूल आकर वे दो एक घंटे सो जाया करते थे वे लगभग एक कोस दूर एक सुनार के मकान में रहते थे वहाँ उन्हें देर रात जा बही खाते लिखने पड़ते थे इसके एवज में उन्हें रहने की अनुमति मिलती थी और साथ ही अनाज भी प्राप्त होता था अपना खाना वे खुद ही बना लिया करते थे वे बहुत गंभीर प्रकृति के व्यक्ति थे सभी उनसे डरते थे विद्यार्थी उन्हें चोरी छुपे भैंसा पंडित कहा करते थे जैसे काला रंग था वैसे ही ताकतवर भी थे उनकी दोनों आंखें भी लाल ही थी। कोई भी उन्हें छेड़ने की हिम्मत नहीं करता था रोज एक कोस पैदल चलकर वे लगभग 12 बजे के आसपास स्कूल जा पहुंचते और तब तक उनके दोनों पैर घुटनों तक धूल से लथपथ हो जाया करते थे जूतों और छतरी का चक्कर ही नहीं था उनके हाथ में एक छोटी सी पोटली रहा करती थी उस पोटली में एक गमछा कुछ किताबें, एक अदद चश्मा और मसालों की एक छोटी सी डिबिया के अलावा और ज्यादा कुछ नहीं हुआ करता था स्कूल में आकर ही वे आदेश देते दे थे और पानी ला पास के पोखर से विद्यार्थी पानी ला देते योगेंद्र पंडित पैर धोते पोटली में से गमछा निकालकर पैरों को अच्छी तरह से पोषते फिर विद्यार्थियों की मदद से बेंचों को सटाकर रख लेते डिबिया से एक लौंग या इलायची के दाने मुंह में रखकर फिर से पोटली को जतन से बांध देते फिर विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहते जाओ अब तुम लोग अपना सबक याद करो नींद से जागकर मैं तुम लोगों से पूछूंगा, किसी से एक भी गलती नहीं होनी चाहिए और अगर और गलती, गलती हुई तो, तो फिर साबुत नहीं रहने दूंगा तुम्हें। विद्यार्थी चले जाते पोटली को सिर के नीचे रखकर योगेंद्र पंडित बेंचों पर लेट जाते स्कूल के सामने ही एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था उसी के नीचे बैठकर विद्यार्थी पढ़ाई किया करते थे दो एक घंटे बाद पंडित जी की नींद टूटती विद्यार्थियों से वे फिर, फिर, पानी फिर पानी मंगवाते और आँख मुँह कान, कान नाक धो लेते खास करके नाक और कान उनकी नाक और कान दोनों ही खास बड़े थे केवल बड़े ही नहीं थे उनमें बालू की संख्या भी अच्छी खासी थी हाथ मुँह धोकर पोच बरगद की एक डाल लेकर फिर योगीन पंडित पढ़ाने बैठते जब पढ़ाना खत्म कर उठते तो अक्सर दिखाई देता कि बरगद की वह डाल फटकर कर जरजर हो चुकी है अक्सर ऐसा ही चला करता। लेकिन आज तक योगेंद्र पंडित के स्कूल का एक भी विद्यार्थी फेल नहीं हुआ था हर साल उन्हें वजीफा मिला करता एक भी लड़का आवारा नहीं हुआ कभी इसकी वजह केवल स्कूल ही नहीं था स्कूल के बाहर भी पंडित जी का प्रताप कोई कम नहीं था कारण यह था कि समझाने के बाद भी यदि कोई विद्यार्थी दो तीन दिन में अपना सबक याद नहीं कर पाए या फिर अपने स्वभाव को न बदले तो योगिन पंडित उस बच्चे के घर पर भी धावा बोल देते थे उसके माँ बाप तक को डांट दिया करते थे बच्चे भला बिगड़ेंगे कैसे अपने स्कूल के एक एक विद्यार्थी को जब तक सिखा पढ़ा न ले उन्हें चैन नहीं मिलता था वे बच्चों को मारते जरूर थे लेकिन प्यार भी करते थे तनख्वाह भी कितनी मिलती थी लेकिन उसी में से वे अच्छे बच्चों को पुरस्कार दिया करते थे गरीब बच्चों को किताबें खरीद देते थे कोई बीमार पड़ता तो बार बार उसके घर जाकर उसके हाल चाल पूछते जरूर पड़ती तो देखभाल भी करते संसार में उनका अपना कोई भी नहीं था जवानी के दिनों में उन्होंने बाकुड़ा में शादी की थी वहीं के एक स्कूल में पढ़ाते भी थे लेकिन पत्नी का निधन हो गया वे फिर वहाँ नहीं रुक सके अखबार में विज्ञापन देख वे यहाँ चले आए यहीं यही पर 25 साल बीत गए यहाँ के स्कूल के विद्यार्थी ही उनका सब कुछ थे और इसीलिए अब वे अपना अधिकार उन पर बनाए रखना चाहते थे लेकिन अब जमाना बदल गया था उनकी इस पुरानी शैली को अब लोग सहन नहीं कर पा रहे थे इतने दिनों तक कोई भी मुंह खोलकर कुछ कहने का साहस नहीं जुटा पाया था लेकिन नए दरोगा साहब के बुद्धू लड़के को जिस दिन योगिन पंडित ने तबीयत से पीटा उसी दिन से उनके खिलाफ षड्यंत्र होने लगे छह फुट लंबे योगिन पंडित का व्यक्तित्व ऐसा था कि दरोगा साहब भी उन्हें रूबरू कुछ कहने का साहस नहीं कर सके लेकिन उन्होंने योगिन पंडित को छोड़ा भी नहीं पंडित जी की सारी करतूतों का वर्णन करते हुए उसने शिक्षा विभाग के अधिकारी को एक लंबी दरख्वास्त लिख भेजी जिसमें गांव के सारे लोगों के दस्तखत करवा लिए योगेंद्र पंडित को इस घटना के बारे में जरा भी पता नहीं चल सका कुछ दिनों बाद शिकायत दर्ज कराने वालों के मुखिया दरोगा साहब को अधिकारियों ने खबर दी जिले के इंस्पेक्टर छानबीन करने के लिए जल्द ही आने वाले हैं। दरोगा की प्रसन्नता की सीमा ही न रही नियत दिन इंस्पेक्टर भूतनाथ भौमिक वहां आ पहुंचे और दरोगा साहब को लेकर स्कूल पहुंचे। उस समय योगी पंडित अपनी दिन की नींद पूरी करके लाल लाल आंखों से बच्चों को पढ़ा रहे थे स्कूल पहुंचकर भूतनाथ हॉमिक एक ऐसा अप्रत्याशित कांड कर बैठे कि दरोगा साहब की आंखें फटी की फटी ही रह गयी इतना बड़ा ओहदा रखने वाला व्यक्ति योगेन पंडित को देखते ही मानो सहन सा गया वह जल्दी से उन्हें प्रणाम कर एक ओर खड़े होकर शर्मिंदगी लिए हुए हथेलियाँ मलने लगा दरोगा साहब को पता नहीं था कि भूतनाथ भौमिक योगेन पंडित के भूतपूर्व छात्र हैं। वे जब बांकुड़ा में थे तब उन्होंने बालक भूतनाथ को पढ़ाया था योगेन पंडित को भी कम आश्चर्य नहीं हुआ उन्होंने भूतनाथ को एक बार देखते ही पहचान लिया था अरे भूतनाथ है क्या तू यहाँ अचानक कैसे आदमा मैं आजकल स्कूल इंस्पेक्टर हो गया हूँ पंडित जी ऐसा, ऐसा है क्या बहुत, बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। लेकिन, लेकिन यहाँ कैसे आना हुआ, आना हुआ? ओ स्कूल विजिट, विजिट करने, करने के लिए आया, आया है शायद, शायद। योगे पंडित की हंसी उनके कानों, कानों तक पसर गई। उनकी आँखों से गर्व और स्नेह टपकने लगा लज्जित भूत भौमिक बोले नहीं मैं एक जरूरी काम से आया हूँ मुझे आपके साथ कुछ बातें करनी है कौन सी बातें स्कूल की छुट्टी हो जाए फिर बताऊंगा। अरे, अरे स्कूल की छुट्टी तो अभी किए देता हूँ अब घर जाओ सभी इंस्पेक्टर के सम्मान में मैं आज तुम लोगों की छुट्टी कर रहा हूँ पता है, है ये मेरे विद्यार्थी हैं। तुम सब इनके पैर तो छुओ पैर छू स्कूल के सारे विद्यार्थी अपने अपने घर चले गए अजीब हालात देख कर साहब भी वहाँ ऐसी खिसक लिए योगेन पंडित ने उनसे जरा भी बात नहीं की हाँ अब बताओ तेरे क्या हालचाल चाल है शादी की की नहीं थी बच्चे कितने हैं तेरे दो बेटे हैं पंडित जी बहुत अच्छा इधर उधर की तमाम बातों के बाद भूतनाथ असली बात पर आये पंडित जी को वह दरखास्त दिखाकर वे बोले मैं आया हूं इसलिए किसी तरह की खराब रिपोर्ट तो नहीं लिखूंगा लेकिन योगीन पंडित की ओर देखकर भूतनाथ भौमिक कुछ पल को रुक गए योगीन पंडित स्तब्ध होकर दरख्वास्त की ओर देख रहे थे मानो वे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे हों जिन लोगों के बच्चों के लिए उन्होंने इतने दिनों से अपनी जान निछावर कर रखी थी उन्हीं लोगों ने उनके खिलाफ दरख्वास्त लिखी थी हर एक दस्तखत उनका पहचाना हुआ था उन लोगों में से कई तो उनके विद्यार्थी रह चुके थे थोड़ी देर खामोश रहकर योगेंद्र पंडित बोले मैं अब यहाँ नहीं रहूंगा भूतनाथ कल यहाँ ऐसी चला जाऊंगा कहा जाएंगे आप जहाँ ये दो, दो आंखें ले जाए। भूतनाथ पंडित को अच्छी, अच्छी तरह, तरह से पहचानते थे।, थे उन्हें मालूम था कि उनकी बात, बात पत्थर की लकीर है।, है थोड़ी देर चुप रहने दे के बाद वे उनसे बोले एक बात कहने की हिम्मत नहीं हो रही है पंडित जी यदि आप माफ करें तो मैं कुछ कहूँ क्या बात है कहो कहो अगर, अगर आपने यहाँ से जाना तय कर ही लिया है तो, तो फिर आप मेरे, आप मेरे साथ मेरे घर चलिए मैं आपको अपने, अपने, अपने माथे पर रखूंगा मेरे दोनों बेटों की जिम्मेदारी यदि आप ले लें, तो मैं निश्चिंत हो जाऊंगा मुझे दौरे पर बाहर बाहर रहना पड़ता है थोड़ी देर तक चुप रहने के बाद योगेन्द्र पंडित बोले अच्छी बात है ऐसा ही होगा अगले दिन सुबह सुबह हरिपुर को छोड़कर जाने से पहले योगेन पंडित गांव की सिवान पर खड़े खड़े बहुत देर तक उस गांव को टकटकी तक लगाए देखते रहे फिर वे वहां से चल गए अभी आप सुन रहे थे बंगाली कहानी योगेन पंडित का हिंदी अनुवाद अनुवादक, अनुवादक उत्पल बनर्जी वाचक स्वर भारती परिमल